वेदांत दर्शन अध्याय चार पाद दो सूत्र चौदह संबंध स्मृति प्रमाण से उसी बात को दृढ़ कहते हैं स्मर्यते च तथा स्मर्यते स्मृति से भी यही सिद्ध होता है व्याख्या जिसका मोह सर्वथा नष्ट हो गया है ऐसा स्थित प्रज्ञ ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म में स्थित रहता हुआ न तो प्रिय को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर उद्विग्न ही होता है न प्रहिष्येत प्रियम नो प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित जिनके पाप सर्वथा नष्ट हो चुके हैं जो सब प्राणियों के हित में संलग्न हैं तथा जिनके समस्त संशय नष्ट हो चुके हैं ऐसे विजितात्मा महापुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त हैं लभंते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः क्षेण कलमशाह छिन्नदयधा यतात्मान सर्वभूत हितेता उनके सब ओर ब्रह्म ही बर्तता है अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना इस प्रकार स्मृति में जगह जगह उन महापुरुषों का जीवन काल में ही ब्रह्म को प्राप्त होना कहा गया है तथा जहां गमन का प्रकरण आया है वहां शरीर से समस्त सूक्ष्म तत्वों को साथ लेकर ही गमन करने की बात कही है इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषों को जीवन काल में ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उनका किसी भी परलोक में गमन नहीं होता है संबंध जो महात्मा जीवन काल में परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं वे यदि परलोक में नहीं जाते तो शरीर नाश के समय कहाँ रहते हैं इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र 15 तानी परे तथा ह्या तानी वे प्राण अंतकरण पाँच सूक्ष्म भू तथा इंद्रिया सबके सब परे उस परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं ही क्योंकि तथा ऐसा ही आह श्रुति कहती है व्याख्या जो महापुरुष जीवन काल में ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है वह एक प्रकार से निरंतर उस परब्रह्म परमात्मा में ही स्थित रहता है उससे कभी अलग नहीं होता तो भी लोक दृष्टि से शरीर में रहता है अतः जब प्रारब्ध पूरा होने पर शरीर का नाश हो जाता है उस समय वह शरीर अंतकरण और इंद्रिय आदि सब कलाओं के सहित उस परमात्मा में ही विलीन हो जाता है श्रुति में भी यही बात कही गई है उस महापुरुष का जब देहपात होता है उस समय पंद्रह कलाएँ और मन सहित समस्त इंद्रियों के देवता ये सब अपने अपने अभिमानी देवताओं में स्थित हो जाते हैं उनके साथ जीवन मुक्त का कोई संबंध नहीं रहता उसके बाद विज्ञान में जीवात्मा उसके समस्त कर्म और उपरयुक्त सब देवता ये सब के सब परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं संबंध संबन्द। शरीर संबंधी सब तत्वों के सहित वह महापुरुष उस परमात्मा में किस प्रकार स्थित होता है ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं सूत्र 16 अविभागो वचनात् वचनात् अर्थात श्रुति के कथन से यह मालूम होता है कि अविभाग विभाग नहीं रहता व्याख्या मरण काल में साधारण मनुष्यों का जीवात्मा के सहित उस परम देव में स्थित होना कहा गया है तथा अपने अपने कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों में कर्म फल का उपभोग करने के लिए वहां से उनका जाना भी बताया गया है इसलिए प्रलय की भांति परमात्मा में स्थित होकर भी वे उनसे विभक्त ही रहते हैं किंतु यह ब्रह्म ज्ञान महापुरुष तो सब तत्वों के सहित यही परमात्मा में लीन होता है अतः विभाग रहित होकर अपने परम कल्याणभूत कारणभूत ब्रह्म में मिल जाता है श्रुति भी ऐसा ही वर्णन करती है जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है संबंध ब्रह्मलोक में जाने वालों की गति का प्रकार बताने के उद्देश्य से प्रकरण आरंभ करके सातवें सूत्र में यह सिद्ध किया गया कि मृत्युकाल में प्राण मन और इंद्रियों के सहित जीवात्मा स्थूल शरीर से निकलते समय सूक्ष्म पांच भूतों के समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर में स्थित होता है यहाँ तक तो साधारण मनुष्य के समान ही विद्वान की भी गति है उसके बाद आठवें सूत्र में यह निर्णय किया गया कि साधारण मनुष्य तो सबके कारण रूप परमेश्वर प्रलय काल की भांति स्थित होकर परमेश्वर के विधानानुसार कर्मफलभोग के लिए दूसरे शरीर में चले जाते हैं किंतु ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मलोक में जाता है फिर प्रसंगवश नवें से ग्यारहवें सूत्र तक सूक्ष्म शरीर की सिद्धि की गई और बारहवें से सोलहवें तक जिन महापुरुषों को जीवन काल में ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है वे ब्रह्मलोक में न जाकर यहीं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं यह निर्णय किया गया अब इस सत्रहवें सूत्र के ब्रह्मलोक में जाने वाले विद्वान की गति के विषय में पुनः विचार आरंभ करते हैं सूक्ष्म शरीर में स्थित होने के अनंतर वह विद्वान किस प्रकार ब्रह्मलोक में जाता है यह बताने के लिए अगला प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है सूत्र 17। तदोको ग्रज्वलनम तत्प्रकाशित तारो विद्यामर्थ्या तछेष ग्युस्मृति च हार्दानुगृत शताधिकया स्थूल शरीर से निकलते समय तदोकोग्रहज्वलनम उस जीवात्मा का निवास स्थान जो हृदय है उसके अग्रभाग में प्रकाश हो जाता है तत्प्रकाशित द्वारा उस प्रकाश से जिनके निकलने का द्वार प्रकाशित हो जा गया है ऐसा वह विद्वान विद्या सामर्थ्यात ब्रह्म विद्या के प्रभाव से चथा तछेष गत्यानुस्मृति योगाद उस विद्या का शेष अंग जो ब्रह्मलोक में गमन है उस गमन विषयक संस्कार की स्मृति के योग से हार्दानुगृहित हृदयस्थ परमेश्वर की कृपा से अनुग्रहित हुआ शताधिक कया एक सौ नाड़ियों से अधिक जो एक सुषुमना नाड़ी है उसके द्वारा ब्रह्मरंध्र से निकलता है व्याख्या श्रुति में मरणासन्न मनुष्य के समस्त इंद्रिय प्राण तथा अंतकरण के लिंग शरीर में एक हो जाने की बात कहकर हृदय के अग्रभाग में प्रकाश होने का कथन आया है तस्य है तृदयस्याग्रम प्रद्योतते तेन प्रद्योतेन सह आत्मा निष्क्रामती इसके उस हृदय का अग्रभाग प्रकाशित होने वाला लगता है उसी से यह आत्मा निकलता है तथा साधारण मनुष्य और ब्रह्मवेत्ता के निकलने का रास्ता इस प्रकार भिन्न भिन्न बताया है कि हृदय से संबद्ध 101 नाडियां हैं उनमें से एक मस्तक की ओर निकली है इसके द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला विद्वान अमृत तत्व को प्राप्त होता है शरीर से जाते समय अन्य नाड़ियाँ इधर उधर के मार्ग से नाना योनियों में ले जाने वाली होती हैं इन श्रुति प्रमाणों से यही निश्चय होता है कि मरण काल में वह महापुरुष हृदय के अग्रभाग में होने वाले प्रकाश से प्रकाशित ब्रह्मरंध्र के मार्ग से इस स्थूल शरीर के बाहर निकलता है और ब्रह्म विद्या के प्रभाव से उसके फल रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति के संस्कार की स्मृति से युक्त हृदय स्थित सर्वसृहृत पर परमेश्वर से अनुग्रहित हुआ सूर्य की रश्मियों में चला जाता है संबंध उसके बाद क्या होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र 18 नुसारी रश्मियनुसारी रश्म नुसारी सूर्य की रश्मियों में स्थित हो उन्ही का अवलंबन करके वह सूर्य लोक के द्वारा द्वार से ब्रह्म लोक में चला जाता है व्याख्या इस स्थूल शरीर से बाहर निकलकर कर वह जीवात्मा इन सूर्य की रश्मियों द्वारा ऊपर चढ़ता है वहां ओम ऐसा कहता हुआ जितनी देर में बन जाता है उतने ही समय में सूर्य लोक में पहुंच जाता है यह सूर्य ही विद्वानों के लिए ब्रह्म लोक में जाने का द्वार है यह अविद्वानों के लिए बंद रहता है इसलिए वे नीचे के लोकों में जाते हैं अथ यत्रस्मात्रादु क्रामत्यथरेव रश्मिभर्धमति वो व मीयते निरोधो द्वारा इस श्रुति के कथन से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मरंध्र के मार्ग द्वारा स्थूल शरीर से बाहर निकलकर कर सूर्य की रश्मियों में स्थित होकर उन्हीं का आश्रय सूर्य लोक के द्वार से ब्रह्मलोक में चला जाता है उसमें उसको विलंब नहीं होता संबंध रात्रि के समय तो सूर्य की रश्मियाँ नहीं रहती अतः यदि किसी ज्ञानी का देहपात रात्रि के समय हो तो उसका क्या होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं निशि नेत चेन्न संबंध से याव देहा भावित्वाद दर्शयती चेत यदि कहो कि निशि रात्रि में न सूर्य की रश्मियों से नाड़ी द्वारा उसका संबंध नहीं होता इतना तो यह कहना ठीक नहीं क्योंकि संबंध से नाड़ी और सूर्य रश्मियों के संबंध की यावत देह भावित्वाद जब तक शरीर रहता है तब तक सत्ता बनी रहती है इसलिए दिन हो या रात कभी भी नाड़ी और सूर्य रश्मियों का संबंध विच्छिन्न नहीं होता दर्श्यतिचा यही बात श्रुति भी दिखाती है व्याख्या यदि कोई ऐसा कहे कि रात्रि में देहपात होने पर नाड़ियों से सूर्यकिरणों का संबंध नहीं होगा इसलिए उस समय मृत्यु को प्राप्त हुआ विद्वान सूर्यलोक के मार्ग से गमन नहीं कर सकता तो उसका यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि श्रुति में कहा है कि इस सूर्य की ये रश्मिया इस लोक में और उस सूर्यलोक में दोनों जगह गमन करती है वे सूर्यमंडल से निकलती हुई शरीर की नाड़ियों में व्याप्त हो रही है तथा नाड़ियों से निकलती हुई सूर्य में फैली हुई है एक आदित्य रश्म उभौलोक गछति मम चामुम आमुषमादाद्यातायते ता आसु नाड़ीसु श्रुप्ता आभ्यो नाड़ीभ्य प्रतायते ते मुस्मिन्नादित्य क्षुप्ता इसलिए श्रुति के इस कथना अनुसार जब तक शरीर रहता है तब तक हर जगह और हर समय सूर्य की रश्मियाँ उसकी नाड़ियों में व्याप्त रहती है अतः किसी समय भी देहपात होने पर सूक्ष्म शरीर सहित जीवात्मा का नाड़ियों के द्वारा तत्काल सूर्य की रश्मियों से संबंध होता है और वह विद्वान सूर्य लोक के द्वार से ब्रह्मलोक में चला जाता है संबंध क्या दक्षिणायन काल में मरने पर भी विद्वान ब्रह्मलोक में चला जाता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्रवीद अतश्चायने पी दक्षिणे अतः इस पूर्व में कहे हुए कारण से च दक्षिणे दक्षिण अयने अयन में अपी मरने वाले का भी ब्रह्मलोक में गमन हो जाता है व्याख्या पूर्व सूत्र के कथनानुसार जिस प्रकार रात्रि के समय सूर्य की रश्मियों से संबंध हो जाने में कोई बाधा नहीं होती उसी प्रकार दक्षिणायन काल में भी कोई बाधा न होने से वह विद्वान सूर्य लोक के मार्ग से जा सकता है इसलिए यही समझना चाहिए कि दक्षिणायन के समय शरीर छोड़कर जाने वाला महापुरुष भी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से सूर्यलोक के द्वार से तत्काल ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है भीष्म आदि महापुरुषों के विषय में जो उत्तरायण काल की प्रतीक्षा का वर्णन आता है उसका आशय यह हो सकता है कि भीष्म जीव वसुदेवता थे उनको देवलोक में जाना था और दक्षिणायन के समय देवलोक में रात्रि रहती है इसलिए वे कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि हे अर्जुन जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी लोग पीछे न लौटने वाली और पीछे लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं वह काल मैं तुझे बतलाता हूँ इस प्रकार प्रकरण आरंभ करके दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण आदि काल के तो अपुनरावृत्तिकारक बताया गया है तथा तो रात्रि और दक्षिणायन आदि को पुनरावृत्ति का काल नियत किया गया है फिर यहाँ कैसे कहा गया कि रात्रि और दक्षिणायन में ही देह त्याग करने वाला विद्वान ब्रह्मलोक में जा सकता है इस पर कहते हैं सूत्र 21, योगिनः प्रति च स्मार्ते चैते च इसके सिवा योगिनः योगी के प्रति लिए यह काल विशेष का नियम स्मरियते स्मृति में कहा जाता है च तथा एते वहां कहे हुए ये अपनावृत्ति और पुनरावृत्ति रूप दोनों मार्ग स्मारते स्मार्थ है व्याख्या गीता में जिन दो गतियों का वर्णन है वे स्मार्थ अर्थात श्रुति वर्णित मार्ग से भिन्न है इसके सिवा वे योगी के लिए कहे गए हैं इस प्रकार विषय का भेद होने के कारण वहां प्रवृत्ति और अनावृत्ति के लिए नियत किए हुए काल विशेष से इस श्रुति निरूपित गति में कोई विरोध नहीं आता जो लोग गीता के श्लोकों में काल शब्द के प्रयोग से दिन रात शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष उत्तरायण दक्षिणायण इन शब्दों को कालवाचक मानकर उनसे काल विशेष को ही ग्रहण करते हैं उन्हीं के लिए यह समाधान किया गया है किंतु यदि उन शब्दों का अर्थ लोकांतर में पहुँचाने वाले उन उन कालों के अभिमानी देवता मान लिया जाए तो श्रुति के वर्णन से कोई विरोध नहीं है दूसरा पाद संपूर्ण